शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ तो ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया नारद बोले शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है इस बात को अच्छी तरह समझ लो शिव नाद में है और नाद शिव में है यह सर्वथा सच्ची बात है नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है शैलेंद्र शिष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था अतः वह सबसे उत्कृष्ट है हिमालय इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज सभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। जी कहते हैं मुने तुम्हारी यह बात सुनकर हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधिवाद देने लगे महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले अहो जिनके आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रागट्य हुआ है जो पराग पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य है उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया कन्या दान करते समय वे बोले इमाम कन्याम तुभ्यम अहम ददा परमेश्वर भार्थम प्रतिगृहणीस्व प्रसिद सकले परमेश्वर मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें सर्वेश्वर इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोकजननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के में रखकर शैलराज मन मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के करकमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोदात विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस कामस्तुति का पाठ करता है पूरा मंत्र इस प्रकार है कोदात दात्म कस्मा अदात कामो दात कामा यादात कामो दाता कामह प्रतिग्रहिता कामे तप्ते शुक्ल जजुर्वेद संहिता इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा तो स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा सब और अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा मैं विष्णु इंद्र देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए हम सबके मुखार प्रसन्नता से खिल उठे तदनंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की तत्पश्चात उनके बंधजनों ने भक्त पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य रत्न पात्र एक लाख सुसज्जित गौ एक लाख सजे सजाए घोड़े करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि शिव को विधि पूर्वक अपनी कल्याण में पार्वती का दान करके हिमालय के तार्थ हो गए इसके बाद शैलराज ने जजुर्वेद की माध्यमी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की तत्पश्चात वेद हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की उन्हें उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था